व्र उवाच्वी संोभा व्यग्रह सर्वूधि कूपी कुशलो सुखम शेते सुखम मयाती चुम वाप सुखम भुक्ते व्यवहार शाता स्वभा नईवा लोकव्यवण महारुदी वक्षोभ्यो ग्लेश सुशोभते निवृत्तिमूडस प्रवृति उुपज du vairagyam prayam mudasya drashyate dehe vigalita sashya अकुपुन्नपी संभा व्यग्र सर्वधि कुरी तू क्रत्यानि, कुसलो ही निराकुला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 एक क्षण की झपकी में ये पूरा सपना घट सकता है क्यों क्योंकि जागते का समय और सोने का समय एक ही नहीं है एक में बड़े से बड़ा सपना घट सकता है कोई बाधा नहीं है तुमने कभी अनुभव भी किया होगा अपनी टेबल पर बैठे झपकी खा गए झपकी खाने के पहले ये घड़ी देखी थी दीवार पर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 इसमें हम साझीदार है सपने में मैं जो वृक्ष देखता हूं मुझे दिखाई पड़ता तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता तुम जो देखते हो तुम्हें दिखाई दिखाई पड़ता मुझे नहीं पड़ता मुझे भी भी दिखाई दिखाई दिखाई पड़ता पड़ता पड़ता तुम्हें सबको इसका है सार्वभौम है सामूहिक सपना है कलेक्टिव ड्रीम आधुनिक मनोविज्ञान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 और तुमने आंख खोली वो दरवाजे पर खड़ा है एक क्षण तुम्हें विश्वास ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ तुम कहते संयोग हो संयोग होगा संयोग के नाम पर तुम नमालुम कितने सप्त्यों को झुटला देते हो तुम कहते संयोग हो संयोग होगा मेरे एक मित्र गए थे कवि हैं कवि सम्मेलन में भाग लेने गए थे बस में बैठे बैठे बीच रास्ते में उन्हें ऐसा लगने लगा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 उतना ही पाओगे हम सामूहिक के करीब आने लगे ये सामूहिक अचेतन है मनुष्य ऐसा ऊपर ऊपर दिखाई पड़ता है वही नहीं समाप्त हो गया है जब पूरब में ये बात कही गई कि संसार भी सपना है और सपना तो सपना है ही तो इतना ही अर्थ है कि सपना तो व्यक्तिगत अचेतन में उठता है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 उन्होंने आंख बंद कर ली क्षण खोली फिर, खो फिर सूत्र शुरू होता है तो उस बौद्ध ने मुझसे पूछा कि हर सूत्र के पहले ये बात दोहराने की क्या जरूरत तो मैंने उससे कहा जो सूत्र में कहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये सूत्र नंबर दो है दो नंबर प्रथम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 और तुझे पता नहीं तो क्या मुझे पता तेरा अंगूठा हिल रहा है और तुझे पता नहीं तो तू होश में बैठा है कि बेहोश बैठा है अंगूठा तेरा है या किसी और का है तुझे कहना ही पड़ेगा कि क्यों हिल रहा था वो कहने लगा मुझे आप क्षमा करें मगर मैं कोई उत्तर देने मासमर्थ्यू मुझे पता ही नहीं जब तुम भीतर से बेचैन हो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 छह दफे मैं तुझसे कह चुकी हूं अब अगर नहीं बैठा तो ये सातवीं वक्त है भला नहीं फिर अब तेरा तब तो बच्चा समझ गया बच्चे समझ जाते हैं कि कब आ गया आखरी मामला, कि अब आखिर आखिरी घड़ी में अब झंझट खड़ी होगी जब तक वो देखता है कि अभी चलेगा तब तक चला रहा था तो वो किसने अच्छी बात है बैठा जाता हूं लेकिन याद रखना भीतर से नहीं बैठूंगा बाहर से बैठ सकता हूं तो बैठा जाता हूं वो बैठ गया कुर्सी पर हाथ पे बिल्कुल स्थिर करके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 हंस कर दिन काटे सुख के हंस खेल काट फिर दुखे दिन भी मधु का स्वाद लिया है तो का भी स्वाद बताना होगा खेला है फूलों से वो फूलों को भी अपनाना होगा कलियों के रेशमी कपोलों को तूने चूमा है तो फिर अंगारों को भी अधरों पर दर कर रहे मुस्काना होगा जीवन का पथी कुछ ऐसा जिस पर धूप छांव संग रहती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 लॉटरी लॉटरी। लॉटरी मिल गई। हमेशा भरता रहता था था हर महीने रुपया तो में ऐसा से कर रहा था वो उसकी आदत हो गई थी उसमें कोई चिंता की बात भी ना थी हर एक तारीख को एक रुपए की टिकट खरीद लेता था ऐसा वर्षो से क्या था एक बार संयोग लग गया मिल गई लॉटरी कोई दस लाख रुपये जब लाटरी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 क्या फिर मिल गई उस आदमी ने कहा चमत्कार तो हमको भी हम भी हैरान कि फिर मिल गई। उसने कहा मारे गए अब रुक भी नहीं सकता वो दस लाख फिर मिल गए लेकिन कहा के मारे गए घबरा गया कि फिर मिल गई अब फिर उसी दुख से गुजरना पड़ेगा अब फिर वैश्याल फिर शराब घर फिर जुआ घर फिर वही परेशानी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 दुकान भी चल रही इन दोनों में कोई विरोध थोड़ी है दुकान के चलने में क्या विरोध है आत्मवान को कोई विरोध नहीं अज्ञानी को विरोध है अज्ञानी कहता, दुकान चलती तो, मैं तो अपने को भूल ही जाता हूं दुकान ही चलती मैं तो भूल ही जाता हूं तुम अब ऐसी जगह जाऊंगा जहां दुकान नहीं ताकि मैं अपने को याद कर सकूं लेकिन ये अज्ञानी अज्ञान को तो छोड़ के ना जा सकेगा अज्ञान तो सांस चला जाएगा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 जितने तुम तड़फोगे उतनी ही साधारण स्त्री अप्सरा बनती जाएगी जितने तुम तड़फोगे उतना ही सौंदर्य तुम उसमें आरोपित करने लगोगे भूखा आदमी रूखी सूखी रोटी में भी बड़ा स्वाद लेता भरे पेट सुस्वाद भोजन में भी कोई स्वाद नहीं मालूम होता इसलिए तुम्हारे साधु सन्यासी स्त्रियों को गाली देते रहते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 अज्ञानी तो लड़ता ही रहता है उलझता ही रहता कोई बाहर ना हो उलझने को तो भीतर उलझन बना लेता है लेकिन बिना उलझे नहीं रह सकता क्या क्या हुआ है हमसे जुनू में पूछिए उलझे कभी जमी से कभी आसमां से हम उलझते ही रहता है झगड़ता ही रहता झगड़ा उसकी जीवन शैली है कोई बाहर न मिले तो वो भीतर निर्मित कर लेता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 क्योंकि वो तुम्हारा अनुयायी तुम जैसा कहते हो वैसा व्यवहार करता है तुम कहते मुंह पे पट्टी बांधो तो मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाता है तुम जैसा कहते वैसा, उठता, वैसा, वैसा चलता वो बिल्कुल आज्ञाकारी इतने आज्ञाकारी व्यक्तियों को तुम पूजा ना दो तो किसको पूजा दो उनका व्यवहार लोकवत है स्वाभाविक नहीं है स्वाभाविक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 संतत्व तो कृष्ण में प्रकट हुआ राम ज्यादा से ज्यादा लोकमान्य लोकवत कृष्ण लोकमान्य कभी नहीं हो सकते जो लोग उन्हें लोकमान्य बनाने की कोशिश करते हैं वो भी उनमें काट छांट कर लेते हैं उतने बचा लेते हैं जितना ठीक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 स्विमिंग पूल थोड़ी सागर तो सागर है महासागर जितना बड़ा सागर उतनी बड़ी उत्तम लहरें आकाश छूने वाली लहरें उठती अब ये वा, वाक्य बड़ा अद्भुत है महाोभ गले और जैसा महासागर क्षोभ रहे ऐसा ही ज्ञानी क्या मतलब हुआ इसका महासागर तो सदा ही लहरों से भरा है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 लेकिन देह में गलित हो गई है आशा जिसकी ऐसे ज्ञानी को कहा राग है कहां वैराग्य ये सूत्र भी बड़ा अनूठा है परिग्रहेश वैराग्यम प्रायो मूढ़ से दृश्यते देह विगलिताश्य क्वा राग क्वा विरागता अनूठा है सूत्र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 अब कहता है जाग गया हूं लेकिन अब भी सोने की ही बात करता है कहता है सोना छोड़ो कांचन छोड़ो यह छोड़ने में भी पकड़ जारी है अभी छूटी नहीं बात यह कहता है सोना मिट्टी लेकिन अगर मिट्टी ही है तो मिट्टी को क्यों मिट्टी नहीं कहते सोने को क्या बात खत्म हो गई मैंने सुना है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 उसकी पत्नी बांका वो दोनों भूखे रहे चौथे दिन गए जंगल लकड़िया काट के आता था रांका आगे आगे पीछे भी रही देखा राहे के किनारे एक असर असरफियों से भरी थैली पड़ी जल्दी से लकड़ियां नीचे पटकी थैली को गड्ढे में डाला ऊपर से मिट्टी डालती जब वो मिट्टी डाल ही रहा था डालने को ही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 संसार से भी भाग जाते हैं तो भी नासमझी नहीं छूटती जारी रहती नए नए रूपों में नए नए ढंग में नए नए वेश पहन के आ जाती है अंतर नहीं पड़ता उसी की नासमझी मिटती है हो गई है देह में गलित आशा जिसकी जिसने ये जान लिया कि मैं देह नहीं हूं जिसने जान लिया कि मैं कौन हूं देहे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 वाला निकल गया इसलिए सन्यास ये कोई सन्यास होगा जो दिवाला निकलने से आता है ये एक स्वाद था अब तक वो बेस्वाद हो गया अब उसके विपरीत चले अब दिवाला निकल गया धन तो बचा नहीं अब कम से कम वैरागी होने का मजा ले लेग्य सही मगर अंतर नहीं पड़ रहा है। वीतरागता का अर्थ है ना कोई राग है ना कोई वैराग्य है संतुलित हुए स्वयं में थिर हुए ये दोनों दृष्टियां व्यर्थ है अब न संसार में कुछ पकड़ है न छोड़ने का कोई आग्रह रहे संसार प्रभु मर्जी जाए संसार प्रभु मर्जी ये संसार जैसा है वैसे ही रहा है ठीक इसी क्षण खो जाए तो भी ठीक ज्ञानी अगर अचानक पाए कि सारा संसार खो गया और वो अकेले ही खड़ा है तो भी चिंता पैदा ना होगी कि कहा गया क्या हुआ उसके लिए तो वो कभी का जा चुका था यह संसार और बड़ा हो जाए हजार गुना हो जाए तो भी उसे कोई अंतर ना पड़ेगा जिसका संबंध टूट चुका देह से हो गई गलत जिसकी आशा देह में अब उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता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 उनकी पास बुरी तरह भर गई थी और अभी भी भीड़ बकरियां वहां अंदर थी उनके बीच में आसन लगा के बैठना कोई परम हंसी कर सकता है इतनी बदबू बढ़ जाए कि सिर्फ बननाने लगे और आदमी भाग के बाहर आ जाए वो घर के आखिरी आदमी जो कोशिश कर सका वो एक घंटे तक कर सका फिर आया मुला न उसने कहा एक मौका मुझे भी दिया जाए वो जैसे ही अंदर जाके बैठा की मालिक भी हैरान बकरियां बाहर निकलने लगी घंटे भर में तो पूरा कमरा खाली हो गए खिड़की से जाके भी देखा कि ये बगा तो नहीं रहा उनको बाहर तो नहीं निकाल लेकिन वो तो अपना पद्मासन जमाया बीच में बैठा था उसने कुछ खड़बड़की नहीं थी उसने हाथ भी नहीं लगाया था वो तो बड़ा हैरान हुआ कहते हुआ। उसने भेड़ों बकरियों से पूछा की सुनो भी कहां भागी जा रही उसने कहा वो आदमी इतनी भयंकर बदबू फेंक रहा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 कि मैं इनसे भिन्न दृष्टि से सदा भिन्न ऐसे दृष्टा होता है भावना, अभावना, मूढ़स सर्वदा मूढ़ पुरुष की दृष्टि तो बस इसी में समाप्त हो जाती मूढ़ पुरुष तो इसी में समाप्त हो जाता है कि ये अच्छा ये बोरा इससे अतिरिक्त उसका अपना कोई होना नहीं बस क्या करूं क्या ना करू क्या पाऊ क्या गवाऊंक इसी में सब समाप्त हो जाता इन दोनों के पार अतिक्रमण करने वाली कोई की ऐसी उसके पास कोई दृष्टि नहीं पार की दृष्टि नहीं है पारगामी कोई दृष्टि नहीं है भाव्य अभावनया सातु स्वस्थ अदृष्ट रूपनी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 दिखाई तो उसे सब पड़ता है लेकिन उसे दृष्टा भी दिखाई पड़ता है तुम्हें सिर्फ दिखाई पड़ती है चीजें तुम स्वयं नहीं दिखाई पड़ते तुम सब देख लेते हो अपने से चूक जाते हो। को सब दिखाई पड़ता है, और एक नई चीज और दिखाई पड़ती है स्वयं का होना दिखाई पड़ता है तो ऐसा नहीं परमहंस जो है वो दिवाल में से निकलने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको क्या भेद दीवार में हो क्या दरवाजे में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 उनकी लार टपकती रहती मगर लाटपकती रहतीमहंस वो परमहंस। उन्हें क्या? वो तो अमृत का दान उनसे ठीक से ना बोलते बनता है ना कुछ अगर वो पश्चिम में होते तो पागल खाने में होते पूर्व में थे तो परमहंस थे इससे उल्टी हालत पश्चिम में हो रही